मुख्तलि संगठनों और तंजीमो की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है और ये भाषण का मौका भी नहीं है आप लोगों के यहाँ आने से आपकी सरपरस्ती से हमारा जो हौसला बढ़ा है वो मैं उन लोगों को जो आए और जिन लोगों ने हौसला बढ़ाया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और कल साहब की हत्या करके जो संदेश दिया है इन देशद्रोहियों ने जो हमें देशद्रोही कहते हैं लेकिन ये इंसानियत के दुश्मन जिन लोगों ने ये संदेश दिया है हम तमाम साथ ही ये मिलकर के आज हमने जो ऐलान किया था कि यहीं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हमें पूरी उम्मीद है कि एक राजपक्ष आंदोलन के तौर पे हम इकट्ठा होकर के एकजुट होकर के सामने आएंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे ज्यादा कुछ न कह करके मैं साहिर की एक छोटी सी नजम है वही आपके सामने पढ़ करके सुना देता हूँ इसलिए की कल जो है उनका खून जो है वो नाप नहीं गया है वो खून जो है हमारी रगों में दौड़ रहा है हमारे आने वाले नस्लों की रगों में दौड़ेगा और हम इस दुर्म और जाति का इस हत्या का बदला जो है हत्या करके नहीं लेंगे बल्कि इस पूरे समाज से अंधविश्वास को मिटा करके हम इसका बदला लेंगे और साहिंद के लफ्जों में कि जुलम फिर जुल्मे तो मिट जाता है ऊन फिर ऊन है टपके घर को जम जाएगा का जमे जाए या कभी कतिल पे जमे साफ पे या नूहे पे जमे पे या बिस्मिल लाश बिजबिल खून है तपकेगा तो जम जाएगा और लाख बैठे कोई के कमी गाहों में खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग साजिशें लाख उड़ाती रहे जुल्मत की नकाब लेके हर खून निकलती है हथेली पे चिराग और खून दीवाना है दामन पे लपक सकता है शोला पे लपक सकता है तुमने जिस खून को मक्सल में दबाना चाहा आज वो पूजो बाजार में आ निकला है कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से कर उठाता है तो दबता नहीं आइनों से और जुलम की बात ही क्या की औकात ही क्या बस आगाज़ से अंजाम खून फिर खून है बदल तो तो सकता है, ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिटाए न बने ऐसे नारे के बुझाओ दबाओ तो दबाए न बने और ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने इस उम्मीद के साथ कि हम दुबारा इस पूरे आंदोलन को जारी रखेंगे और कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति अकेले इस आंदोलन को नहीं चला सकता है इसलिए तमाम प्रजातांत्रिक जनवादी संगठनों और इंडिविजुअल्स का ये फर्ज है कि आगे आने वाले दिनों में हम जब आपसे निवेदन करेंगे तो इकट्ठा होकर के इस पूरे देश आंदोलन में हमारा साथ देंगे और हमारा हौसला बढ़ाएंगे धन्यवाद महाभारत